देवी भागवत पांचवा स्कूरथ और समाधि वैश्य का सुमेधा मुनि के आश्रम पर आगमन राज जी कहते हैं सुमेधा मुनि की बात सुनकर राजा सूरथ के मन से भय दूर हो गया वे फल मूल खाकर बड़ी पवित्रता के साथ उसी स्थान पर उसी आश्रम में रहने लगे एक समय की बात है राजा उसी आश्रम में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे उनके मन पर चिंता की घटा घिरी आई थी चित्त घर पर चला गया था वे सोच रहे थे निरंतर नीच कर्म करने वाले मृेक्ष शत्रुओं ने मेरा राज्य हड़प लिया है वे निर्लज बड़े दुराचारी हैं उनके व्यवहार से प्रजा को महान कष्ट होने की संभावना है संपूर्ण हाथी और घोड़े भोजन न पाने से तथा शत्रु से तताए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे इसमें कोई संदेह नहीं है जिन्हें मैं पाल पोस चुका था उन मेरे सेवकों पर अब शत्रुओं का अधिकार हो गया है निश्चय ही वे सभी कष्ट का अनुभव करते होंगे वे शत्रु असीम दुराचारी हैं अपव्यय करना उनका स्वभाव ही है यह निश्चित है कि उनके द्वारा मेरा धन जुआड़ खानों और शराब खानों में चला गया होगा खोटी बुद्धि वाले वे शत्रु व्यसन करके मेरे सारे कोष को नष्ट कर डालेंगे उन मलेच्छों में ऐसी योग्यता तो है नहीं कि वे सुपात्रों को धाम दें मेरे मंत्री भी वैसे ही हो गए हैं महाराज सुरत वृक्ष के नीचे बैठकर इस प्रकार की चिंता कर ही रहे थे कि इतने में कोई एक वैश्य वहां पर आ पहुंचा उनके मन में भी महान क्लेश था। उस वैश्य पर राजा की दृष्टि पड़ी वह पास ही बैठ गया तब राजा सुरत उससे पूछने लगे तुम कौन हो और मन में कहां से अकेले आ गए महाभाग तुम्हारे मन पर क्यों इतनी दीनता छाई हुई है शोक से तुम्हारा शरीर दुर्बल हो गया है तुम सच सच बताओ साथ साथ पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है जी कहते हैं महाराज की बात सुनकर वह वह आदरणीय वैश्य अपना वित्तांत कहने लगा अब वह शांत चित्त होकर बैठ गया था मुझे अच्छे महात्मा पुरुष मिल गए यह बात उसकी समझ में आ गई थी वैश्य ने कहा मित्र वैश्य जाति में मेरा जन्म हुआ है लोग मुझे समाधि नाम से पुकारते हैं मेरे पास पर्याप्त धन था धर्म में मेरी बड़ी आस्था है मैं कभी झूठ नहीं बोलता किसी से कोई ईर्षा नहीं करता फिर भी मेरे पुत्र और स्त्री धन के बड़े लोग ने मुझे कृपण बताकर घर से निकाल दिया है अपने कहलाने वाले उन व्यक्तियों से त्याग जा त्यागे जाने के कारण जो बड़ी कठिनता से त्यागी जा सकती है ऐसी प्रचुर संपत्ति को छोड़कर मैं शीघ्र ही वन में चला आया प्रियवर आप कौन हैं देखने में बड़े भाग्यशाली प्रतीत होते हैं अब अपना वृत्तांत बताने की कृपा करें राजा ने कहा मैं सूरत नाम का एक राजा हूँ डाकुओं ने मुझे महान कष्ट दिया है साथ ही मंत्रियों ने ही मंत्रियों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है अतः राजाच्युत होकर मैं यहाँ समय व्यतीत कर रहा हूँ वैश्वर भाग्यवश तुम मित्र रूप से यहाँ मेरे पास आ गए महाबुद्धे इस वन में बड़े सुंदर वृक्ष हैं अब हम दोनों व्यक्ति यहीं सुखपूर्वक समय व्यतीत करेंगे चिंता दूर करके स्वस्थ हो जाओ यही इच्छानुसार आनंद मनाते हुए मेरे साथ रहो वैसे बोला मेरा परिवार अब असहाय हो गया है मेरे बिना वे अत्यंत कष्ट पा रहे होंगे दुख और शोक से संतप्त होकर वे महान चिंतित हो जाएंगे राजन मेरी पत्नी और पुत्र शारीरिक सुख पा रहे हैं अथवा नहीं इस प्रकार की चिंता से आतुर मेरा चित्त सदा अशांत बना रहता है राजन अपने पुत्र स्त्री घर और बंधु बांधवों को मैं फिर कब देखूंगा गृह की चिंता में अत्यंत आकुल मेरा मन किसी प्रकार की स्वस्थ नहीं हो पाता